श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनचास उन्नीस अगस्त अट्ठारह ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है यानी ब्रह्म को जानना चाहता है भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान सड़ैश्वर्यपूर्ण भगवान है परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है जो में है वही सच्चिदानंदमयी है जैसे मणि और उसकी ज्योति मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का बिना मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती वैसे ही बिना मणि की ज्योति को सोचे मणि को भी सोचा नहीं जा सकता एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है इसलिए उनके विविध रूप होते हैं तारा वह तो तुम्ही हो जहाँ कहीं कार्य सृष्टि स्थिति प्रलय है वही शक्ति है परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और हिलोरे बुलबुले आदि उठने पर भी जल ही है सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति है जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही हैं जब पूजा करते हैं तब भी वही हैं और जब वे लॉर्ड साहब के पास जाते तब भी वही हैं केवल उपाधि का भेद है कप्तान जी हाँ श्री कृष्ण, मैंने यही बात केशव सेन से कही थी कप्तान केशव सेन भ्रष्टाचार स्वेच्छाचार है वे बाबू हैं साधु नहीं श्री कृष्ण, भक्तों से कप्तान मुझे केशव सेन के यहाँ जाने को मना करता है कप्तान महाराज आप तो जाएंगे ही भला उस पर मैं क्या करूँ श्री राम कृष्ण नाराज होकर तुम लाड साहब के पास रुपये के लिए जा सकते हो और मैं केशव सेन के पास नहीं जा सकता वह तो ईश्वर चिंतन करता है हरी का नाम लेता है इधर तुम ही तो कहते हो ईश्वर ही अपनी माया से जीव और जगत हुए हैं ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय यह कहकर श्री रामकृष्ण एक कमरे से उत्तर पूर्व वाले बरामदे में चले गए कप्तान और अन्य भक्त कमरे में ही बैठे उनकी प्रतीक्षा करने लगे मास्टर भी उनके साथ बरामदे में आए बरामदे में नरेंद्र हाजरा से बातें कर रहे हैं श्री कृष्ण जानते थे कि हाजरा को शुष्क ज्ञान विचार बड़ा प्यारा है वे कहा करते हैं जगत स्वप्नवत है पूजा और चढ़ावा आदि सब मन का भ्रम है केवल अपने यथार्थ रूप की चिंता करना ही हमारा लक्ष्य है और मैं ही वह परमात्मा हूँ सोहम श्री रामकृष्ण हंसते हुए तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है नरेंद्र हंसते हुए कितनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं श्री राम के हंसते हुए किंतु शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति एक ही है शुद्ध ज्ञान जहाँ ले जाता है वहीं शुद्धा भक्ति भी ले जाती है भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है नरेंद्र ज्ञान विचार का और प्रयोजन नहीं माँ अब मुझे पागल बना दो मास्टर से देखिए हेमिल्टन की एक किताब में मैंने पढ़ा ए लर्नेड इग्नोरेंस इज द एंड ऑफ फिलोसफी एंड बिगनिंग ऑफ रिलीजन श्री राम कृष्ण इसका अर्थ क्या है नरेंद्र दर्शन शास्त्रों का पठन समाप्त होने पर मनुष्य पंडित मूर्ख बन बैठता है और धर्म धर्म करने लगता है तब धर्म का आरंभ होता है श्री राम जी हंसे थैंक यू थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद सब लोग हंसे